होता है ना उस गंध का आधार पृथ्वी है जो जीव से रस का भेद सिद्ध होता है उस रस का आधार जल है जो आँख से रूप के भेद सिद्ध होते हैं उनका आधार तेज है जो त्वचा से स्पर्श के भेद सिद्ध होते हैं उनका आधार है ना नायु है और जो कान से शब्द के भेद सिद्ध होते हैं इनका आधार आकाश है तो इंद्रियों की प्रणाली से इंद्रियों की प्रधानता से तत्व के भेद का निश्चय करना ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है और विषयों की प्रधानता से उनके भेद का निश्चय करना है ये वैज्ञानिक प्रणाली है तो विषयों का तो ज्ञान ही नहीं होता इंद्रियों के बिना आप दूरबीन से किसी चीज को देख सकते हैं पर आंख हो तब ना आँख नहीं होगी तो दूरबीन क्या करेगा आप से कोई चीज देख सकते हैं लेकिन आँख हो तब ना ना हो तो कैसे देखेंगे तो कहने का अभिप्राय है कि मनी को जितना भी ज्ञान होता है ये इंद्रियों की मदद से होता है इंद्रिया जैसा बताती हैं, वैसा ये मान लेते हैं बिना इंद्रियों के सहकार के मन को कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता अभी तक जो स्मृति रूप में संचित है जो संस्कार रूप में संचित है वो भी इंद्रियों से आया हुआ है आगंतुक ज्ञान है और आगे जिसकी हम कल्पना करते हैं अनुमान करते हैं संभावना करते हैं वो भी अन्द्रिय अनुभव के संस्कार के बल पर वासना के बल पर करते हैं इसलिए यथार्थ ज्ञान नारायण है ना? यथार्थ ज्ञान की प्रणाली देखो यथार्थ ज्ञान की प्रणाली के लिए ये जो वासना और संस्कार का कुंज मन है इससे आपको तटस्थ होना पड़ेगा संस्कार मुक्त होना पड़ेगा और अच्छा कहो संस्कार तो मिट नहीं सकता हम मानते हैं मिट नहीं सकता तब तटस्थ होने का क्या अर्थ हुआ तटस्थ होने का अर्थ हुआ कि जैसे आपके हिसाब में कभी पांच रुपए का या पांच आने का या एक आने का हिसाब न बैठता हो और आप घंटे दो तो घंटे ढूंढ के परेशान हो जाएं, हैं तो उसको उचंत खाते में लिख देते हैं यही उसकी तटस्थता है आप अपने मन के अनुभवों को मन के संस्कारों को उचंत खाते में लिख दें माने थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये आपके पास है ना? आपके पास ये लिया दिया करने वाला ये ये विश्व प्रपंच का ये सट्टेबाज है न ये नारायण आपके पास नहीं है आप इसको छोड़िए बोले विवेक कैसे विवेक करें आखिर जब तक आप साक्षी अधिष्ठान को नहीं जानेंगे तब तक ये सुख देने वाला ये दुख देने वाला नहीं छूटेगा हो और ये आप जो सोचते हैं कि आपको हमेशा सुख ही मिलेगा ये बिल्कुल गलत है एक एक आपको थोड़ी थोड़ी सी मज़ेदार बात सुनाते हैं एक कुंडली में बिल्कुल अपनी राशि से सातवीं राशि पत्नी की है सातवां स्थान पत्नी का माना ही जाता है हम कहते हैं कि जन्म राशि से सातवीं राशि तो पत्नी का सातवां पति हो गया और पति कब सातवें स्थान में पत्नी हो गई कम तो। तो जिस दिन दोनों के जन्म स्थान पर चंद्रमा रहते हैं उस दिन दोनों प्रखंड है ना जैसे जन्म स्थान पर चंद्रमा हो गए तो श्रीवर्धक है और सातवें स्थान में हो गए तब भी शुभ है बोला तो पति पत्नी दोनों के लिए शुभ हो जाता है लेकिन जब दोनों के द्वितीय स्थान पर चंद्रमा जाता है तो क्या मजा आता है पति के द्वितीय हुआ तो पति के लिए तो सुखद है लेकिन पत्नी के लिए आठवा हो गया और जब पत्नी के दूसरे जाता है तो पत्नी को तो सुख है लेकिन पति के लिए आठवा हो गया है तो जिस दिन पत्नी सुखी रहेगी उस दिन पति नहीं रहेगा जिस दिन पति सुखी रहेगा उस दिन पत्नी नहीं रहेगी ये दृष्टान्त के लिए हम आपको ज्योतिष नहीं बता रहे है बोला है ना ज्योतिष नहीं बता रहे हैं दृष्टांत के लिए बता रहे हैं बोला तो आप जब ये चाहे कि हम हमेशा सुखी रहें तो जिस दिन पत्नी की में चंद्रमा होगा है? उस दिन आप ऐसी कोई बात कह देंगे कि वो दिन भर गुरमुसाती रहेगी तकलीफ में रहेंगे मुंह से बोल देंगे और जिस दिन आपकी में होगा उस दिन वो कोई न कोई ऐसी बात बोल देगी कि आप दिन भर दुखी रहेंगे है ना दोनों के अच्छे नहीं होंगे साढ़े चार दिन उसके कराब और साढ़े चार दिन तुम्हारे कराब महीने भर में नहीं आ, ऐसे समझो तो औ, और बात तो ये जो हमारे ये जो हम सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे सुखी रहेंगे सुखी रहेंगे जिंदगी में सुखी पने का प्रत्यय भी बदलता रहता है दुखी पने का प्रत्यय भी बदलता रहता है यही है सर्त यही है सर्प यही है माला यही है दरार यही है भूछिद्र यही है दंड यही तो अभ्यास है ये आने और वा जाने वाली चीज को है? देखो पिछले महीने में भी तो आया था ना और इस महीने में भी आया है और पिछले महीने का जाने पर जैसे सुख हो गया पर भी सुख हो जाएगा एक कल्पना करो चंद्रमा माने मन होता है चा, चंद्रमा माने आ, मन बल का आति देवता चंद्रमा है चंद्रमा भी बढ़ता घटता रहता है और हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है।, है चंद्रमा अन्न को रस देता है और अन्न के रस से मन की पुष्टि होती है वो मन एक तरीका नहीं रहता अच्छा मन तो एक तरीका नहीं रहता है लेकिन हम एक सरीके रहते ये मन हम, हम नहीं हैं ये मन हमारी उपाधि है ये बात आपको समझने से वो आनंद आएगा ये मन भी आपका तमाशा बन जाएगा भरा आप बिना सिनेमा में गए हो हमारे एक भक्त राज थे वृंदावन में तो लोगों ने उनसे कहा कि महाराज आप एक बार कश्मीर देखने के लिए चलिए बड़ा सुंदर है तो वो भक्त बोले कि हम आंख बंद करके जब बैठते हैं तो हमको वो सुंदर दिखता है, है? कि उससे सुंदर कश्मीर में क्या हो सकता है अब देखो भौतिक दर्शी के लिए भौतिक दृष्टि से ये बात ठीक नहीं है परंतु संतरंग दर्शी को देखो जो अपने मन के दृश्यों को देख देख करके जो मन के रोने में करुण रस का रस का अनुभव करता है जो मन के उद्विग्न होने में रस का अनुभव करता है जो मन के है ना भयानक और विभक्त और रौद्र होने पर रौद्र भी रस है आप लोगों ने काव्य पढ़ा हो साहित्य पढ़ा हो तो आपको तो मालूम होगा कि रौद्र रस है भयानक रस है विभक्त रस है करुण रस है हाथ रस है शांत रस है श्रृंगार रस है माने ऐसी ऐसी मनोवृत्तियों के बदलते रहने पर भी आप दृष्टा आप साक्षी आप उससे अलग है न आप रसानुभूति रसानुभूति कर सकते हैं तो अब ये बात है कि मेरे बिना तो मन का होना न होना कुछ नहीं है लेकिन मन के बिना हमारा होना भी सब कुछ है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में मन चला गया एक काल से दूसरे काल में मन चला गया एक आकार से दूसरा आकार मन ने धारण कर लिया अब हम भी उसके साथ नाचें यही ना अगर तुम नाचोगे तो विवेक नहीं होगा बोला तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये जो प्रत्यकात्मा अपना आत्मा है वो स्वयं प्रकाश है वो देखता सबको है दिखता किसी को नहीं है और उसमें सब अंश कल्पित हैं और वो निरंतर है तो तुम दिखने वाले में अपने आप को कैसे मान बैठते हो तुम अंश वाले में अपने को कैसे मान बैठते हो तो इसी को बोलते हैं अविद्या है ना इसी का नाम है अध्यात्म तुम निरंश हमारे संपूर्ण अंश और अंशा देखो ऐसा एक नियम है नारायण आप अगर हमारे है ना हमारे ऊहाप्रोह पर ध्यान दें कि हम वेदांत की ये गंभीर बात आपको कैसे समझा रहे हैं ना तो आप बड़ी नारायण आपका ध्यान लग जाएगा हम किसी भी दृश्य वस्तु को जब देखते हैं तो अज्ञात रूप से अपने और उस दृश्य वस्तु के बीच में एक अदृश्य की कल्पना कर बैठते हैं आप इस इस बात को हम, हमको मालूम नहीं पड़ता लेकिन हम अनजान में ही एक अदृश्य को बीच में बैठा करके तब दृश्य को देखते हैं क्या था कैसे और ये बात हमको उड़िया बाबाजी महाराज ने ऐसे समझाई थी कि ये अंगुली दो तब देखती हैं जब दोनों अंगुलियों के बीच में उनका अभाव है अगर दोनों अंगुलियों का न होना बीच में न होता तो ये अंगुलियां दो नहीं दिखती एक दिखती आपको ख्याल है न होने से ही होना दिखता है माने जिसको होना दिखता है उसको न होना भी दिखता है आप इस अच्छा तो जिसको दृश्य दिखता है उसको अदृश्य भी दिखता है पर अदृश्य पर दृष्टि नहीं जाती वो दृश्य ही देखता है ये कैसे आपको वेट ये जो घंटे भर में आपको 60 मिनट दिखते हैं या एक मिनट में 60 सेकंड दिखते हैं और हम लोगों की जो गणना है वो इससे बहुत सूक्ष्म है न सेकेंड वेकंड हम सेकेंड का अरब में हिस्सा जो है ना अरबवा हिस्सा जो है सेकंड का उसका भी गणित लगाते हैं और ज्योतिष शास्त्र को तो ज्योतिष माने है? काल के सर्व अवयव का प्रकाशक ज्योतिष माने ज्योति हो ज्योतिषाम अभी तक ज्योतिष सब परम उच्चत काल के सब हिस्सों को जो जाहिर करता है उसका नाम होता है ज्योतिष स्वरूप आत्मा ये ज्योतिष है नाम तो बहुत बढ़िया है हम आपको प्रत्येक शास्त्र की बात समझा सकते हैं हम तो सनातन धर्म के शास्त्रों के ठेकेदार हैं बोला तो हम ये बात आपको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल वेदांत की दृष्टि से ही इस शास्त्र का निर्माण हुआ है कुल का कुल व्याकरण भी सांग भी योग भी है ना अंतर में यदि वेदांत की दृष्टि नहीं होती तो इस शास्त्र का निर्माण होता ही नहीं उसके तह में वही चीज बिल्कुल बैठी हुई है अधिष्ठान रूप से अच्छा तो काल के अवयव का जब आपको ज्ञान होता है सात सेकेंड का एक मिनट साठ मिनट का एक घंटा चौबीस घंटे का एक दिन रात है न अच्छा और समझो कि पंद्रह दिन रात का एक पक्ष वर्ष कर तो इसमें आपको एक काल मालूम पड़ता है कि नहीं काल एक है और उसके अवयव अनेक हैं अच्छा वो काल दृश्य है कि अदृश्य है देखो अवयव को तो आपने उपाधि से दृश्य कर लिया घड़ी की सुई से दृश्य कर लिया धरती की गति से दृश्य कर लिया सूरज की गति से दृश्य कर लिया दृश्य गणित हो गया हो दृश्य गणित लेकिन काल जिस काल को तो आप मानते हैं जिस काल के ये सब रिश्ते हैं वो अदृश्य है अदृश्य है माने अज्ञात है वो दृश्य नहीं होता है तो अपने निरंत आत्मा में क्षण जुग कल्प महाकल्प महाप्रलय महासृष्टि आदि की समष्टि के रूप में सत्ता सामान्य जो अदृश्य सत्ता सामान्य कल्पित है हैं वो काल है माने अपने स्वरूप को आप जानोगे तो काल आपसे जुदा नहीं है और जब तक अदृश्य काल की सत्ता को स्वीकार करते रहोगे तब तक उपाधियों के कारण भेदभावता रहेगा ऐसे देश है ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना क्या पूछना है आ, आप लोग दक्षिण मुख से बैठे हैं हम उत्तर मुख से बैठे हैं ऐसा लगता है ना कुछ न कुछ ऐसे ही समझो तो अच्छा ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का विभाग आप करके बता दो कहा से कहा पूरब है बोले जहाँ हम बैठे हैं वहां से ये पूरब है ये पश्चिम है ये उत्तर है ये दक्षिण है तो आप भी ये बात कहोगे कि नहीं है ना? जब प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को अपने मन को धुरी मान करके पूर्व पश्चिम उत्तर का विभाग कर रहा है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बात बिल्कुल साफ मालूम पड़ती है कि नहीं आप अपने को केंद्र बिंदु मानकर आप अपने को धुरी मानकर आप अपने को मुख्य मानकर तब पश्चिम है पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर का विभाग करते हैं एक देश नाम की वस्तु है दिक्क नाम की वस्तु है जिसको आप देखते नहीं हैं। परंतु इस पूर्व पश्चिम कल्पना के हेतु के रूप में परिकल्पित करते हैं वो कौन है कव अज्ञात आत्मा है वो असल में वो मई है आपका मई ही वो मूल देश है जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर सब बांस रहा है आपका आत्मा ही असल में वो मूलभूत काल है जिसमें भूत भविष्य वर्तमान मालूम पड़ रहा है आपका असल में मूलभूत जो आत्मा है का उसी में यह हुआ मैं तू जगत जी ईश्वर बात रहा है अरे नारायण तो का ज्ञान होने पर प्रत्यय के देश प्रत, मान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्ष प्रत्यय के काल और प्रत्यय के पदार्थ और इनके दिखने में जो एक कल्पित अदृश्य काल अदृश्य देश अदृश्य बीज है वो अपने अधिष्ठान स्वरूपता का ज्ञान होते ही बीजत्व ही कट जाता है वो कैसे कट जाता है न बहुत विलक्षण है चैतन्य बीज नहीं हो सकता और बीज चैतन्य नहीं हो सकता क्यों अरे ये बिल्कुल सोलहों वाले अनुभव की बात है आप यदि इसमें प्रवेश करें तो आप अनुभव करेंगे कि साक्षी का परिणाम नहीं होता अपना अपना आत्मा नहीं बदलता इसने दुख देखा इसने सुख देखा इसने घड़ा देखा इसने कपड़ा देखा इसने मकान देखा है ना? परंतु ये नहीं बदला सब बदल गया अपने बदलने का अनुभव अपने बदलने का अनुभव जिसको बदलने का अनुभव होता है वो बदलता नहीं वो बदलता नहीं तो नारायण ये तो बिल्कुल अपना आपा है इसके साथ अज्ञान जोड़ करके अज्ञान जोड़ करके बैठे हुए हैं जीव सामान्य से ईश्वर जीव जीव की जो जाति है ना अलग अलग जीवों की जाति इन सब में देह को हटा करके जीवत स्वरूप तो जैसे हजार गाय में एक गोत्व है आप देखो जैसे हजार गाय में एक गाय पना है गाय जाती है ना गाय पना है जैसे हजार क्षण में एक काल पना है जैसे हजार दिशा में एक दिशा पना है नहीं? जैसे हजार बीज में एक सप्ताह पना है वो ऐसे हजारों जीव में एक ईश्वरपना है एक ईश्वरपना है और ये जो देश पना कालपना बीजपना सामान सामान ये सामान्य है ना सामान्य ये अधिष्ठान के अज्ञान से है तो आओ अधिष्ठान का इससे विवेक करें ये अधिष्ठान से इसका विवेक करें है ना तो देखो विवेक भी है ना मुश्किल नहीं है देखो यदि विवेक करना होता तो मुश्किल होता वो तो करना नहीं है किया कराया है आपको कभी कभी हम सुनाते हैं ना कि हम आपको ये नहीं कहते कि आप ब्रह्म को चाहिए है ना? बिल्कुल नहीं कहते कि आप ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर को चाहो तो तुम तो महाराज काय को व्याख्यान देते हो व्याख्यान इसलिए देते हैं कि असल में तुम ईश्वर को चाहते हो परंतु जैसे कोई घड़े में थाली को ढूंढे ना थाली खो गई और कहां ढूंढ रहे हैं बोले घड़े में हैं तो पाना चाहते हैं थाली और ढूंढते हैं घड़े में बेवकूफी है कि नहीं है हैं अच्छा तो हम चाहते हैं ऐसा आनंद जो सब जगह मिले कौन तो ईश्वर के सेवा और हो सकता है आप चाहते हो हम ये नहीं कहते हैं कि आप ईश्वर को चाहो आप वो आनंद चाहते हो जो सब जगह हो है? अच्छा आप जहां ढूंढने जाते हो उस चीज क्या सब जगह मिलेगी तो जब सब जगह वो चीज नहीं मिलेगी तो जो आप चाहते हैं वो उसमें कहा से मिलेगा है? अच्छा आप चाहते हैं सब समय आनंद तो आपको गुलाब का फूल सब समय मिलेगा है? आपको अंगूर खाने को सब समय मिलेगा आपको आम खाने को सब समय मिलेगा आपको पति पत्नी का भोग सब समय मिलेगा तो आप चाहते हैं सब समय रहने वाला आनंद है? और उसको ढूंढने कहा जाते हैं कि पांच मिनट जिंदा रहने वाले में देखो ना तो हम ये कहां कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करो हम ये कहते हैं कि असल में ईश्वर प्रेम स्वरूप है ना? और आप उसी से प्रेम करते हैं आप चाहते ईश्वर को तो हैं अच्छा आप सब में आनंद चाहते हैं सब समय आनंद चाहते हैं सब जगह आनंद चाहते हैं बिना प्रयत्न के आनंद चाहते हैं बिना लोक होने वाला आनंद चाहते हैं नहीं? बिना कीमत का आनंद चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं तो आप असल में ईश्वर चाहते हैं है तो ना? और असल में ऐसा ईश्वर ढूंढने की चीज नहीं होती वो मिला मिलाया होता है क्योंकि सब जगह में ये जगह भी है सब समय में ये समय भी है सब चीज में ये चीज भी है बिना मेहनत में अपना आपा है हैं? और स्वयं प्रकाश अपना आत्मा है तो नारायण फिर परिश्रम कहेगा तो जैसे दिल की ओट में पहाड़ छिपा हुआ हो इसलिए एक अज्ञान के वोट में अज्ञान के वोट में परमात्मा छिपा हुआ है मुझको क्या तू ढूंढे बंदे आ, मैं तो तेरे पास अच्छा कल सुनाऊंगे राजस्तेशुस स्मृति मेन युंसा ब्रह्मतन्मंगल पर अतिप्वात्कलश्रयात्री वरद्वाच ब्रह्म तन्म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 आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञात है कि अज्ञात है पूर्ण रूप से मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है यदि कहो कि मालूम पड़ता है पूर्ण रूप से तो अभ्यास का कोई प्रसंग ही नहीं है भ्रम नहीं हो सकता और यदि कहो कि बिल्कुल अज्ञात है तो बिल्कुल अज्ञात में भी भ्रम नहीं हो सकता अभ्यास नहीं हो सकता थोड़ा ज्ञात हो थोड़ा अज्ञात हो तभी तो भ्रम हो सकता है ना तो ये जो भ्रमण है भ्रमणम भ्रम बुद्धि मन इंद्रियादि द्वारा विषय देश में गमन और फिर अंतरदेश में आगमन ये जो गमन आगमन रूप भ्रमण है, है? स्वर्ग तो नरकादि में गमन और वहां से मरते लोक में आगमन उपास के लोक में गमन और वहां से उपास्य की इच्छा से पुनः आगमन अभ्यास द्वारा समाधि में गमन और अभ्यास के सैथिल्य से और फिर समाधि से विक्षेप में आगमन तो ये जो गमनागमन की परंपरा है भ्रमण है ये आत्मनिष्ठ न होने पर भी आत्मनिष्ठ भासती है माने अपने में न होने पर भी अपने में भासती है और बिल्कुल सच्ची भासती है आत्मा के स्वरूप पर विचार करने पर साफ मालूम पड़ता है और इसमें गमन नहीं है और अपना ही गमना-गमन मालूम पड़ता है तो अब बताओ आत्मा विषय है कि अविषय है यदि देश देशांतर में गमना-गमन है यदि काल कालांतर में जन्म मरण है यदि उपास्याकारता और अनाकारता है यदि समाधि विक्षेप है तो ये जो वृत्ति भ्रमण है इस भ्रमण को अपने आप में आरोप करके तुम भ्रांत हो रहे हो भ्रांत हो यही ब्रह्म है भ्रमणम भ्रम गमनागमन ही ब्रह्म है तो बोले कि नावक अयम एकांत अविशयः अस्मत् प्रत्यय विषयत् ये जो तुम कहते हो कि आत्मा बिल्कुल ज्ञात ही नहीं होता ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि यदि अपना आप ही अज्ञात हो गए तो दूसरे का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता तो। आत्मस्फुरण पूर्वक ही अन्यस्फूरण होता है अपनी स्फूर्ति के बिना और आत्मचैतन्य के बिना अन्य की प्रकाश्यता सिद्ध नहीं होगी दूसरा कुछ मालूम पड़ता है तब पहले अपना आपा मालूम पड़ता है जप स्वामी विद्यानंद जी महाराज ऐसे जब तब करके दूसरा मालूम पड़ेगा कब तो पहले आत्मा मालूम पड़ेगा जप <laughs> मैं न हो तो यह कैसे मालूम पड़ेगा आप सोच लो ये तो एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है तो बिल्कुल अज्ञात तो नहीं है बिल्कुल अविषय नहीं है तो अच्छा कहोगे पूरी तरह से जानते हैं नारायण पूरी तरह से अगर जान लेते तब तो कहना ही क्या क्या था हैं? तो ये कहते हैं आ, ये अब शांति की पंक्ति थोड़ी सी पढ़ के आपके सुनाता हूं सत्यम प्रत्यत्मा स्वयं प्रकाशवाद अनशस्तचनी पिकुद्धिमन सूक्ष्मूल अनवच्छिन्नोपि वस्तुतः वस्तु अभिन्नोपि अभी अकर्तापि कर्ताव अभोक्ता अस्मत्त्यय विषय जीव भाव आपन्नो अवभासते नभ इव घटमणिलिकाेदेदन भिन्नमिव अनेकर्मक ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये जो प्रत्यगात्मा है प्रत्यगात्मा माने अपना आपा प्रतीपम अंचाती बुद्धीन्द्रिया प्रतीपम अंचाती प्रकाशते ये बुद्धि और इंद्रियादीपों की अपेक्षा जो उनसे भी भीतर मालूम पड़ता है अहम बुद्धिम जाना अबुद्धिम जाना और निश्चयम जाना अनिश्चयम जाना मैं मैं बुद्धि को जानता हूं और बुद्धि जब सो जाती है उसको भी जानता हूं विचार को भी जानता हूं बिना विचार के भी जानता हूं है? तो मन की संकल्प अवस्था भी जानता हूं संकल्प रहित अवस्था भी जानता हूं इंद्रियों की सक्रिय अवस्था भी जानता हूं निष्क्रिय अवस्था भी जानता हूं तो इन देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि की सक्रिय निष्क्रिय सभी अवस्थाओं से भीतर रहकर इनको प्रकाशित करने वाली जो वस्तु है प्रतिशरी एकम प्रति शरीरम अंच थे शरीर भेदे भी एकमेव अंचते प्रत्यक्ष प्रत्येक शरीर में प्रति प्रति शरीर शरीर प्रति सब में ये कही है अच्छा आप सब बैठे हैं, हमारे शरीर में मिट्टी पानी आग हवा आकाश एक है नए जो हम सांस लेते हैं तो ना देखो एक मंडप में बैठे हैं, है सबके हवा एक है सबकी आंख के लिए रोशनी एक है हैं? तो सबके शरीर में आकाश एक है तो सबके शरीर में बैठा हुआ ये चैतन्य भी एक है अविषयों स्वयं प्रकाशत्वाक अविशयः अनंस इसको प्रकाश के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है देखो आप घड़ी को देखने के लिए प्रकाश का सहारा लेती है और मन घड़ी को देखने के लिए आंख का सहारा लेता है और अपने शत्रु मित्र को देखने के लिए हम मन का सहारा लेते हैं और औचित्य अनौचित्य का निर्णय करने के लिए हम बुद्धि का सहारा लेते हैं बुद्धि जागृत है कि सुसुप्त है इसको देखने के लिए हम किसी का सहारा नहीं लेते स्वयं देखते हैं परंतु अपने आप को न देखने पर भी अपने अस्तित्व में कभी शंका नहीं होती है और निशंकम अनुभूयता निशंक अनुभव करो कहो कि इसके उल्टे भी अनुभव कर सकते हैं बोले यही तो चुनौती है दुनिया के किसी भी माई के लाल को हम ये चुनौती दे सकते हैं कि तुम ये अनुभव करो कि मैं नहीं हूं अब भोले भाले लोग महाराज जो है ना रंगमंची के भावुक है भरी सभा में आकर के है ना भावुक हो जाते हैं बोले कह हाँ, हाँ, हाँ आपने बहुत बढ़िया बताया मैं अनुभव करके आया हूँ क्या मैं नहीं हूं आज मुझे बिल्कुल ठीक थी ठीक अनुभव हो गया कि मैं नहीं हूं बेवकूफ़ हुआ ना ए? मैं नहीं हूं ये कभी किसी के अनुभव का विषय ही नहीं हो सकता ए? तो स्वयं साक्षात अपरोक्ष विषय होने इसको साक्षात अपरोक्ष कहते हैं घड़ी तो प्रत्यक्ष है नहीं? और अफ्रीका परोक्ष है स्वर्ग परोक्ष है नक परोक्ष है। और हमारी बुद्धि हमारा मन हमारे इंद्रिय हमारा स्वप्न हमारी सुसुक्ति ये सब क्या है अपरोक्ष है स्वप्न और सुसुक्ति अपरोक्ष है हुँ? और अपना आपा और इन और बोले साक्षादपक्ष साक्षात् अक्ष है साक्षा बिना सूर्यादि प्रकाशम विना चक्षुरा बिना बुद्धिवृत्तिन अविद्या विद्या अविद्या के बिना स्वयं प्रकाश हाँ। स्वयं माने स्वेतर निरपेक्षा हाँ। अपने से भिन्न की अपेक्षा किए देना, बिना अवेद्य सती अवेद्य सती अप स्वयं प्रकाश लक्षण स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं जो घटपट आदि के समान अथवा जागृत स्वप्न सुसुक्ति आदि के समान मन बुद्धि इंद्रियादि के समान वेद्य देना हो अवेद्यत्र अपक्ष परंतु स्वर्ग नरक के समान परोक्ष कल्पना मात्र भी न हो ऐसा कौन है अपना आप ये स्वयं प्रकाश का रक्षण है आत्मा स्वयं प्रकाश है यदा काले प्रकाशते तदा नित्यो नित्य जब काल में प्रकाशित होता है तब उसको नित्य कहते हैं यदा देशे प्रकाशते तदा व्यापक यदा कार्य कारण संघाते प्रकाशते तदा सर्वात्माच्य अयमे स्वयं प्रकाश यही स्वयं प्रकाश जब काल पर काल की पोशाक धारण करता है तब नृत्य कहा जाता है जब देश की पोशाक धारण करता है तब व्यापक कहा जाता है जब कार्य कारण रूप संघात की पोशाक धारण करता है तब सर्वात्मा कहा जाता है न ये सर्वात्मा है न नृत्य है न व्यापक है क्योंकि इसमें देश काल वस्तु सबके सब भाष्य है दृश्य हैं वे हैं और ये उन संपूर्ण वेद्यों से विलक्षण होकर के स्वयं प्रकाश है अच्छा जी अविषयों अनंत बात है एक तो विषय विषयी भाव से वेद वेद्य वेदिता भाव से वेद वेद्येदित्री और वेद्य वेदित्री भाव से प्रमाता और प्रमेय का भाव इसमें नहीं है बता तो प्रमातृत्व तो भी अंतकरण अवच्छेदे न है जहां अंतकरण नहीं है, है ना ये नवच्छेद तो उपाधि के द्वारा होता है ना तो जहां अंतकरण की उपाधि नहीं है जहां माया की उपाधि नहीं है है न उस अनवचिन्न में और देश में अवस्थित अवच्छिन्न में स्वरूप तो तो क्या तो अंश है से देरंसेंस आरोप कृत् पृथ्वत तदभाषयोत्तरम ब्रूतेहित श्रोतृहित ईषिणी निरंसिकारोह एक ने पूछा कि परमात्मा में सब जगह माया है कि एक जगह माया है हैं बोले की एक जगह माया है और एक जगह नहीं है अगर ऐसे कहें तो परमात्मा में दो जगह हो गई अंश हो गया ना और परमात्मा में सब जगह माया है तो माया और परमात्मा में भेद क्या हुआ भेद ही नहीं रहा ये प्रश्न हुआ ना परमात्मा के एक अंश में माया अविद्या है कि सर्वांश में माया अविद्या है बोले यदि कहो कि एक अंश में है हैं तो परमात्मा में अंश की सिद्धि हो गई वो टुकड़े टुकड़े हो गया और यदि कहो कि सर्वांश में है तो माया और परमात्मा का व्यतिरेक ही नहीं होगा माया के व्यतिरिक्त है परमात्मा इसकी सिद्धि नहीं होगी माया मात्र हो जाएगा तो निरंश्यंश मारोपीय कृष्ण से वेपी पृछता निरंश परमात्मा में जिसमें कोई हिस्सा नहीं अंश नहीं जिसमें अंश नहीं अंशु नहीं अंशी नहीं माना व्याप्त तो व्यापक भाव नहीं हो अंश नहीं होने का अर्थ होता है व्याप्त व्यापक भाव नहीं अंश में अंशी व्यापक होता है ये अशि धातु का भी यही अर्थ है बोला तो जिससे अंश शब्द बना ना अश जो धातु है इकारा अंश शब्द तो ये जो व्यापक अंश होना माने व्यापक व्यापक भाव हो जाना तो जहां बिल्कुल अंश नहीं है अपने आत्मा में अच्छा मान लो अंश हो तो अंश मालूम पड़ेगा कि नहीं तो अंश मालूम पड़ेगा तो अंश दृश्य हो जाएगा और आत्मा दृढ़ मात्र रहेगा और तो पूरा मालूम पड़ेगा तो पूरा दृश्य होगा आत्मा दृढ़ मात्र रहेगा अधूरा मालूम पड़ेगा तो अधूरा दृश्य होगा आत्मा दृष्टा रहेगा दृण मात्र रहेगा तो कहने का अभिप्राय क्या है कि निरंश में अंश का आरोप करके जब सब में की एक जगह ऐसे पूछते हैं तो तदभाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति ही श्रोत्रही तयी जिज्ञासु का कल्याण करने के लिए श्रुति उसके उस मूलक अध्यारोप को स्वीकार करके तक उत्तर देती है। तो न परमात्मा में अंश है और ना तो विषयता है तो बोले ठीक है परमात्मा तो ऐसा परंतु ये क्या हो रहा है मुझे अनिर्वचनीय अनादि अविद्या से परिकल्पित जो बुद्धि मन सूक्ष्म शरीर इंद्रिय, इनके इनसे अवच्छिन्न न होने पर भी ये स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा अवच्छिन्न प्रतीक हो रहा है आप विवेक करके देख लो अवच्छिन्न भाष्कोटी अवच्छिन्नता जो है वो भाष्यकूटी में है तो असल में प्रकाश अवच्छिन्नता प्रकाश है क्योंकि तो उपाधि प्रकाश है और उपाधि का भेद प्रकाश है और उपाधि भेदकृत अवच्छिन्नता भी प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश के साथ उसका क्या संबंध होगा हाँ। बाधित, प्रक, बाधित प्रकाश रूपता है प्रकाश में और अवाधित प्रकाश रूपता है आत्मा में जो कुछ मालूम पड़ेगा सो तो बदलता रहेगा जगह बदलती रहेगी समय बदलता रहेगा वस्तु तो बदलती रहेगी जो मालूम पड़ेगा सो तो बाधित होगा अधिष्ठान के ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान जब तक है तभी तक उसमें वस्तु बुद्धि है और जहां अधिष्ठान का ज्ञान हुआ वस्तु बुद्धि नहीं रहेगी तो भाष्य में अधिष्ठान ज्ञान निवर्तत्व रूप मिथ्यात्व है बोला और बाध्यता रूप मिथ्यात्व है बाध्यता रूप मिथ्यात्व है सब जगह नहीं है सब काल में नहीं है सब रूप में नहीं है नारायण बदल गया और जब विषय बदलेगा तो विषय के साथ देश काल भी बदलेगा और विषय बदलेगा तो उसके साथ वृत्ति भी बदलेगी तो विषय देश काल वृत्ति ये जो परिवर्तनशील हैं, ये परिवर्तन रूप तय तयी बाध्य हैं और अपरिवर्तन जो आत्मा है जिसमें कभी परिवर्तन का अनुभव नहीं हो सकता वो अबाधित है वो इसमें नारा तो अनवच्छिन्न होने पर भी ऐसे समझो कि अवच्छिन्न अनावच्छिन्न कैसे होता है आपको तो बता हम एक ब्राह्मण के घर भोजन करने जाते हैं तो उनके घर में चौके की बड़ी प्रथा है जो चौके में रसोई बनाता है वो बाहर नहीं निकल सकता तो एक लकीर खींची जाती है धरती पर खड़िया से एक लकीर खींच देते हैं यहां तक चौका उसके बाद परसने वाला अपने लिए खड़िया की लकीर खींचता वहां बैठता है उसके बाद हम को एक लकीर के भीतर दूसरे को दूसरे लकीर के भीतर तीसरे को तीसरे लकीर के भीतर हम लोग भी एक में नहीं होते हैं बोला और चौके वाला जो है वो तो डालता है परसने वाले के थाली में और परसने वाला जो है वो न चौके की लकीर को छूता है और ना हमारी लकीर को छूता है बीच में रह करके हमको परस्ता है अब वो कहता है चौका नहीं छुआ गया परसने वाला नहीं छुआ गया और एक लकीर में ब्राह्मण है एक लकीर में क्षत्रिय है एक लकीर में वैश्य है ये छुए नहीं गए स्पर्श जो है अपरस अस्पर्श स्पर्श बिल्कुल ठीक ठीक हो गया हम कहते हैं देखो धरती जो है वो वस्तु वस्तुता अनवच्छिन्न होने पर भी है तो ना? अवच्छेदक रेखा ये जो कल्पित अवच्छेदक रेखा है